कि शांत के माध्यम से सत्य को हासिल करना है सत्य तुम्हें हिजड़ा रही बनाना सिखाती सत्य तुम्हें स्पर्श बनाना नहीं सिखाती सत्य तुम्हें सिखाती चेतना मानव का जीवन जियो तुम मानव हो मानवता के कर्म में अपनी क्षमताओं को लगाओ अपनी सत्य सामर्थ को लगाओ अनित अन्याय अधर्म से संघर्ष करना सीखो यदि आज एक अनित न्याय अधर्म संघर्ष करना करना हम बंद कर दे हर साधु कही कहेंगे मेरे विचार आज में मेरे स्थान में अनेक लोग फोन आते रहते हैं कि गुरुदेव जी आप इसी मार्ग में या जो आने साधु संघ सन्यासी उनके भी फोन आते रहते हैं क्या आप इसी क्षेत्र में हैं आप कोई कोई समाज से ऐसी है तो आप साधु संघ आप एक अलग कमरे में बैठ के आगे आप चर्चा कर लीजिए इस तरह की भाषा मत बोलिए इस तरह की भाषा हमारा अनादर होता है मैं किसी का अनादर नहीं करता यदि वास्तव में आप साधु संत सन्यासी हो मैं सबका सम्मान करता हूँ चूंकि हर एक पास सामर्थ है मगर यदि सामर्थ है तो मेरे शब्द आपको बुरे लगेंगे नहीं और ये तुम्हारे पास केवल वस्त्रों का आपने भेस लगा रखा है तो निश्चित तो मेरे शब्द आपको चीटा चिटे समान काटेंगे साधु संत सन्यासियों का कर्तव्य क्या होना चाहिए कि अपने लिए साधना कर रहे हैं तो एकांत स्थान में करते रहे अपने आप में मग्न होते रहे मगर यदि समाज के बीच रह रहे हैं समाज का दिया खाते हैं समाज का दिया पहनते हैं तो समाज को ज्ञान सिखाना चाहिए अनित अन्याय अधर्म के खिलाफ उनको खड़े करने की सामर्थ्य प्रदान करनी चाहिए उनकी शक्तियों को जगाना चाहिए मेरे भक्ति मानव कल्याण का गठन क्यों इसलिए माँ का गठन में अपने नाम से किस चीज को जोड़ना नहीं चाहता भक्ति मानव कल्याण संगठन में जितने सदस्य कार्यकर्ता जुड़े हैं आज उसी पक्ष में धीरे धीरे चल रहे हैं। मैं स्तः है भक्ति मानव कल्याण संगठन तो कार्यकर्ता मानता हूं चूंकि मेरा साधना पक्ष अलग है समाज सेवा का पक्ष अलग है मगर स्वतः अपने विवेक से देखिए खुली आंखों आपके सामने होता रहता आप सोचना ही नहीं चाहते किन के सामने आप गिड़ाते हैं जो स्वतः समाज के सामने ही गिड़ हो कोई एक आध करोड़ देने के लिए तैयार हो जाए पची पचास लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाए किसी भी धर्माचार को एक चौबीस घंटे के अंदर अपने घर में बुला सकता है और इस धरती में अगर कोई भी धनवान पैदा हुआ हो तो धनबल के माध्यम से शरीर को बुला करके जीवन में देख लेगा भगवान ने की जय ये सिर्फ भावनाओं का गुलाम है भूखो मर जाना पसंद करेगा मगर अनित अन्याय धर्म के एक रुपए के पीछे गुलामी करना पसंद नहीं करेगा मेरा आध्यात्मिक जीवन भी उसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है ना मैं समाज का दिया हुआ खाता हूं न समाज का दिया हुआ पहनता हूं समाज का अगर एक रुपया भी कहीं का सहयोग आता हो जन कल्याणकारी कार्यों में ही लगता है मैं अपने जीविकोपार्जन के लिए स्वतः व्यवसायिक क्षेत्रों को कुछ ना कुछ इतना जोड़ करके रखता हूं कि जिनसे मैं अपना प्रारंभ से अपना अपना परिवार अपने समध, जो नजदीकी जुड़े सदस्य है उनका जीविकोपार्जन उतनी आराम से कर लेता हूं कि समाज का एक रुपये मेरे पीछे नहीं लग पाता और ये प्रारंभ चला रहा है जो आज 200 साल पच्चीसों साल पे मुझसे जुड़े जो बचपन से मुझसे जुड़े हुए हैं कि मैंने अपने परिवार का कभी रखा, अपने इष्ट मित्रों का ऋण रखा न समाज का ऋण रखा न आज शिष्य का ऋण रखता होगा यदि आज एक रुपए का शिष्य का कहीं उपयोग मेरे जीवन में हो जाता है तो दस रुपए अपने कर्म से उपार्जित धन के माध्यम से जन कल्याणकारी कार्यो में लगा देता हूं यह मेरी यात्रा है चुकी यही सासों शिष्यों मुनियों के पाप भी पहले भी और भविष्य में भी होना चाहिए जो सतह गुलामी का शक्ति सामर्थ अगर तुम्हारे पास है तो तुम दूसरे को तो कहता हूं तुम्हें करोड़पति बना देंगे अरबपति बना देंगे और तुम उन्हीं करोड़ों अरब पतियों के सामने खुद घुटने टेकते हो भिखारियों का साथ जीवन जीते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य हट चुकी है अपने कर्म बल को पहचाना चाहिए साधनात्मक मार्ग हमारा अलग है यदि हम शरीर लिए हुए हैं तो हमारे शरीर के हमको जीवकोपार्जन के कार्य अपने परिश्रम कर्म बल के माध्यम से उपार्जित करना चाहिए आज को है समाज के बीच क्योंकि मैं आंखें ही आया हूं मरने नहीं पाएगा एक एक सूर्य में करोड़ों करोड़ों रुपए की आयुर्वेदिक दवाई बेची जाती है सूर का शुल्क लगाया जाता है अनेकों योगाचार समाज में स्यूर लगाने लगे जिस तरह धर्म का पतन हो गया कि एक कथावाचक निश्चित आज अनेकों कुछ कथावाचक है जो सार चिंतन देते हैं मैं बात से नहीं करता मगर अनेकों निन्यानवे प्रतिशत जो कथावाचक हैं, जिनका केवल धन चिंतन बन गया है परंपरा बन गई है इस तरह योगाचार्यों की परंपरा बनती चली जा रही है सूर लगाते हैं लेते हैं, यदि किसी प्रकार का सूर्य शुल्क लगाया जाता है चूंकि यह ऋषियों मुनियों की पर, का एक ज्ञान था जो निःशुल्क सदैव बांटा गया है योग सदैव निःशुल्क बांटा जाना चाहिए मेरे आश्रम में भी कभी कोई पहुंचता है तो अगर योग सीखना चाहता तो उसको समझ दिया जाता है रहने की व्यवस्था निःशुल्क रहती है भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रहती है एक रुपए का किसी तरह का शुल्क नहीं रहता जब भी वहां योग के क्रम नवंबर और फरवरी का महीना पूरे महीने एक महीने कभी भी कोई आ सकता बाकी कभी भी कोई आए वहां योग के क्रम शिष्यों द्वारा चलते रहते हैं वहां बैठकर उन योग की क्रियाओं को सीख सकते हैं मांगा वहां दुर्गा चालीफा का अखंड पाठ समाज कल्याण के लिए चलता रहता है क्योंकि जिस तरह मैं आपको सचेत करता हूं आपको कहता हूं कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करना सीखो एक पाठ तो करो बड़े बड़े मंत्र स्त्रोत्रों का आपको ज्ञान हो या ना ज्ञान हो क्योंकि आपके लिए मैं वह सूत्र से आपको जोड़ रहा हूं कि अगर आपसे अखंड पाठ मेरे अनंत के लिए चल रहा है संबंध से जोड़ दोगे मगर इस भटकाओं में पड़ोगे तो निश्चित आप उसी तरह आध्यात्मिक जीवन कह रहे हो आप तो धर्म कर्म का आध्यात्मिक जीवन जीते हम तो किसी तरह का उगुण नहीं करते फिर भी हमारे सामने विषमता है उनको दूर कर सकते हो धीरे धीरे संघर्ष आना कोई बड़ी बात नहीं है समाज सुख और शांति मांगता है मैं कह रहा हूं जो आज तक समाज में किसी के सामने संघर्ष डाले हूंताएंगी हूं, तभी तो उनसे निकलने का पार जाने का मार्ग में हासिल कर सकूंगा तभी तो उस प्रकार सतस हुए ज्ञान हासिल कर सकूंगा भगवान हर संघर्ष से निकलने का कोई ना कोई मार्ग होता आज अनेको योग जो पूरे समाज को लूट रहे हैं और फिर भी हमारी देवचार जिस प्रदेश में देखो मुख्यमंत्री हो मंत्री हो मिनिस्टर हो खुद सहयोग दे देकर अपने जिलों से करोड़ों करोड़ों रुपए धन इकट्ठा करा करके के लिए के में समाज दान का दिया हुआ पैसा लगाया जा रहा है कहीं डॉक्टरों को गालियां दी जा रही है जो डॉक्टर इस धरती पर दूसरा भगवान कहा जाता है उन्हें डॉक्टरों को गालियां दी जा रही है कहीं वकीलों को गालियां दी जा रही है खुद लुटेरों के समान जो जीवन जीते हैं वो समाज बीच जो डाक परिस्थित हो आज अनेकों लोगों को जीवन दान दे रहे हैं उन्हें कहा जाता है वो लुटेरे हैं, छोटी मोटी कमियां सब जगह होती है मैं जिस मार्ग में बैठा हूँ वहां भी कमियां हैं आज अगर साधु संत सन्यासियों के बीच कहता हूं तो मेरे मार्ग में भी जीतने केवल यही विषमता है की जिन वस्त्रों को मैं धाड़ के बैठा हूँ उन्हीं वस्त्रों को अनेकों लोग समाज में धाड़ के कहीं कहीं गलतियां कुछ कर रहे हैं मगर ऐसा रही सत्य भी उन्हीं के बीच बैठा हुआ अनेकों डॉक्टर जिन्हें लोग भगवान के समान मानते हैं असाध फसाध रोगों में वह आपको लाभान्वित करते हैं जो समाज को लूट रहे हैं वो कह रहे हैं वो डॉक्टर लूट रहे हैं डॉक्टरों ने उस तरह समाज से लूट करके बेमानी करके दान के दक्षिणा के उनसे अपने अस्पताल नहीं बनवाए उनके मां बाप ने अगर पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्च किया है तो निश्चित अपने जीविकोपार्जन के लिए वो अपनी कुछ ना कुछ फी फो से रखेंगे अगर उन्होंने अस्पतालों का निर्माण बैंकों से ऋण लेकर के रखा है तो उनको बैंकों के ऋण उतारने के लिए धन की आवश्यकता जरूर पड़ेगी मगर धर्माचार्य योगाचार्यों के किस चीज की आवश्यकता है अगर धर्म स्थान के निर्माण भी कराना है तो समाज को स्वेच्छा में छोड़ देना चाहिए समाज को अपने विचार चिंतन बताने चाहिए मगर उसके लिए फ्यूर शुल्क लगाया जाए उसके लिए केवल धन कुबेरों के चौथों में माथा टेकते फिरा जाए यह धर्म का अपमान है मैंने इसीलिए अगर जो अपनी बात रखी है केवल रखी की आज में तो सचेत हूं या तो मेरी चुनौती को स्वीकार करें मैं हर काल में उपस्थित हूं मैंने कहा विज्ञान को भी मैंने चुनौती दी है कि अगर मैं कह रहा हूं तो आज विज्ञान के पास ब्रेन का टेस्ट करने की क्षमता है कि कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है कौन व्यक्ति सही बोल रहा है मैं कहा शरीर से मैं सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जब जहां चाहू वहां विचरण कर सकता हूँ भगवान की जय क्या आज समाज के बीच योगा पास वो तो सामर्थ्य है अगर है तो उन मशीनों के बीच अपने आप को गुजारे पहले मैं गुजरने के लिए तैयार बैठा हूं मैं आपको सिर्फ सचेत करना चाहता हूं कि सिर्फ लोगों के कहने पर अपने विवेक से सोचो समझो उसके बाद अपने कदमों को आगे बढ़ाओ आपका कल्याण होगा अनेकों धर्माचार्य हैं आज समाज में यदि वो धर्माचार में कहा जितने आद, जितने धार्मिक संस्थान बने हुए हैं वह जन चेतना फैलाना शुरू कर दें तो हमारा धर्म क्षेत्र भी जु, सुधर जाए समाज क्षेत्र भी सुधर जाए और राजनीतिक क्षेत्र भी सुधर जाए ये अनिश या न्याय धर्म कोई भी क्षेत्र बेहतर यदि राजनीति नेता बनना चाहता तो पहले अपराधी बनता है एक विचारधारा पर्व गई है कि अगर मुझे राजनीति में जाना है तो पहले अपने लोफड़ बनना पड़ेगा अपने क्षेत्री थाने में मुझे नाम दर्ज कराना पड़ेगा दो चार की हत्याएं करना पड़ेगा दो चार को मारना पीटना पड़ेगा तभी अपने, अपने मोहल्ले का क्षेत्र का एक नेता बन सकता हूं एक विचारधारा पर्व की चली जा रही है। जहां समाज सेवा की भावना होनी चाहिए कि मैं अगर थोड़ा भटका था तो, तो और सुधार करके अपने अपने मोहल्ले की अपने गांव की सेवा करूंगा कि लोगों से मेरा संबंध आत्मीयता से जुड़ सके विचारधारा पूरी मरती चली जा रहे है इसका अंत क्या होगा इसमें कहीं ना कहीं आपको विचार करना पड़ेगा जागना पड़ेगा सचेत होना पड़ेगा आज जगह जगह जो दुर्गा चालीफा के पाठों के अनुष्ठान कराए जा रहे हैं उन्हीं जन जनचेतना समाज के बीच डाली जा रही है आध्यात्मिक वातावरण समाज के बीच डाला जा रहा है क्योंकि दोनों पक्षों में बरा सक्रियता से कार्य कर रहा हूं समाज में जहां संगठन के कार्यकर्ता निःशुल्क भाव से जाकर समाज में जन जागरण करते हैं लोग आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं वह ऊर्जा के संबंधों को जोड़ते हैं वही आपको सचेत कर दे कि नफा मुक्त जीवन जीओ मांसाहार मुक्त जीवन जीव अनिज धर्म के विरुद्ध धीरे धीरे आवाज उठाना शुरू करो धीरे धीरे आवाज अपने आप में सामर्थ्यवान होगी धीरे धीरे वह आवाज समाज में परिवर्तन डालती चली जाएगी कि कोई राजनेता यदि आपके अच्छे से चुनाव लड़ना चाहता होगा तो आपके साथ एक सेवक की तरह बर्ताव करेगा उन समाज में जो आज की परिस्थितियां उनसे अपने आप को सचेत कर जब आपसे संबंध स्थापित करने आते हैं वोट मांगने आते हैं सबका आपका संबंध देखो कि कितना प्रेम भाव का संबंध नजर आएगा कि हो सकता है आपका जूठा पानी भी पी ले आपके घर में खाना भी खा ले मगर किसी चुनाव जीत जाने के बाद मंत्री मिनिस्टर प्रधानमंत्री बन जाने के बाद वह किस तरह का बर्ताव समाज के साथ करते हैं हम किसी भी पद पर बैठे हमको सबसे पहले अपने कर्म पर सचेत होना चाहिए क्योंकि आज कोई मंत्री बन रहा है तो उसके कर्म संस्कार में जुड़ा हुआ है उसके योग हो गए उस पद तक पहुंचा मगर पद की मर्यादाएं क्या होती है पद के कर्म क्या होते हैं उसके लिए हम आप सभी को सचेत होना पड़ेगा कि हम समाज सेवा के क्षेत्र में हो राजनीतिक क्षेत्र में जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में अपने आप को सुधारें और सुधारने का सिर्फ एक रास्ता है कि आत्मा का शोधन करें अवगुणों से अपने आप को अलग हटाए नहीं अनित अन्याय अधर्म से कमाया हुआ धन केवल विनाश और, और पतन के मार्ग में आपको ले जाएगा आपके परिवार को ले जाएगा आपके समाज को ले जाएगा आप धन इकट्ठा कर रहे हैं नया धर्म से आप नहीं गलत करोगे तो आपके बच्चे गलत करेंगे समाज को ऐसी घटनाएं है, होती हैं उनको देखने समझने की जरूरत है यह देह फोने की चिड़िया थी आज भी फोने की चिड़िया सचेत हो जाएं जो एक दूसरे के ओर सहयोगी बन जाएं अपने पास उतना ही अर्जित करें अपने आप ही संचित करें जितना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है उससे अधिक नहीं